समाधि पाद के छियालीसवें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं त एव सबीज समाधि सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार इन चार समापत्तियों का सामूहिक नाम सभीज समाधि है बीज वाली समाधि कहते ही उन चार समापत्तियों का ग्रहण होता है और बीज का अर्थ आपके समक्ष आ गया है बीज कहते हैं कारण और कारण के दो अर्थ यहां पर प्रस्तुत किए हैं एक आश्रय आधार आलंबन और दूसरा बीज का अर्थ अविद्या तो इसलिए इन समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं संप्रज्ञा समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञा समाधियों को निर्बीज समाधि कहते हैं सबीज समाधि और निर्बीज समाधि दोनों समाधियों में यह अंतर है संप्रज्ञा समाधि का नाम सबीज समाधि है और असंप्रज्ञा समाधि का नाम निर्बीज समाधि है संप्रज्ञा समाधि जिसमें केवल एक वस्तु है और संप्रज्ञा समाधि में सत्ताईस पदार्थ हैं संप्रज्ञा समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है वे पदार्थ सत्ताईस प्रकार के हैं पांच स्थूल पांच भूत, पांच सूक्ष्म भूत दस पदार्थें पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां बीस पदार्थ हैं मन इक्कीसवां पदार्थ है अहंकार बाईसवां पदार्थ है महतत्व रूपी बुद्धि तेईसवां पदार्थ है सत्व रज और तम ये तीन पदार्थ तो छब्बीस पदार्थ हुए हैं और जीवात्मा आत्मा मैं स्वयं सत्ताईसवां पदार्थ पांच स्थूल बूतों से लेकर जीवात्मा तक सत्ताईस पदार्थों का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है और संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं जिनको लेकर अभी तक हमने विचार किया है और असंप्रज्ञा समाधि में केवल एक ही पदार्थ है जिसका नाम परमपिता परमेश्वर है जिसके लिए यह मनुष्य जीवन है जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जीवन यापन कर रहे हैं और असंप्रज्ञा समाधि में केवल परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उस असंप्रज्ञा समाधि का एक और नाम दिया है निर्बीज समाधि एक सबीज समाधि है और एक निर्बीज समाधि है सबीज समाधि कहते हैं संप्रज्ञात को और निर्बीज समाधि कहते हैं असंप्रज्ञात को और बीज का अर्थ आपके समक्ष आ चुका है बीज किसे कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने इस छियालीसवें सूत्र की व्याख्या की है अति संक्षेप से किए वो कहते हैं ता वस्तु बीजा इति समाधि ता बहिर्वस्तुज्र समापत्तया वे चारों सतियां यानी सवितर का सवितर्का का सविचारा निर्विचारा ये चारों सपत्तियां बहिर्वस्तु बीजा इति समाधि सबीज ये बहिर्वस्तु बीज वाली है सबीज तो कही है बात लेकिन यहां बहि वस्तु कहा है। बहिर्वस्तु का मतलब बाह्य वस्तु और बाह्य शब्द का प्रयोग किया है बहि का शब्द किया है प्रयोग जैसे योग के आठ साधन हैं योग के आठ साधन हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांच साधन को बाह्य साधन कहते हैं और धारणा ध्यान समाधि इन तीनों साधनों को आंतरिक साधन कहते हैं बाह्य साधन पांच और आंतरिक साधन तीन तो ये बाह्य साधन क्या आंतरिक साधन क्या है लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है क्योंकि बाहर और अंदर ये जो व्यवहार होता है ये मुख्य रूप से अवयवों में होता है अनेक अवयवों का एक समूह एक झुंड मिलकर के एक वस्तु के रूप में जब निर्माण होता है एक कार्य पदार्थ के रूप में आता है वहां पर बाहर और अंदर का प्रयोग होता है बाहर के अवयव और अंदर के अवयव क्योंकि वहां पर अनेक अवयव है अवयवों का समूह है तो जहां कार्य पदार्थ होते हैं वहां पर अवयवों का जो समूह होता है सारे अवयव हमें दिखाई नहीं देते हैं बाहर के अवयवों को आप देखेंगे तो अंदर के अवयवों को देख नहीं सकते जब अंदर के अवयवों को देखेंगे तो बाहर के अवयवों को देख नहीं सकते लेकिन अवयवी के रूप में इकाई के रूप में एक वस्तु को तो हम देखते हैं तो जो अंदर और बाहर का जो प्रयोग होता है वह अवयवों में होता है पर यहां कोई ऐसे अवयव नहीं है फिर भी यहां पर कहा जा रहा है बहिर वस्तु भूता यह बाह्य वस्तु है बहिर वस्तु बीजा यह बाह्य वस्तु बीज वाली है जब यह बाह्य वस्तु बीज वाली है तो वो निर्बीज समाधि में वहां बीज ही नहीं है और वो अंत समाधि है वो अंदर वस्तु है और यह बाह्य वस्तु है तो बाह्य और आंतरिक ये दोनों प्रयोग मुख्य अर्थ में अवयवों में होता है पर यहां पर अवयव नहीं है फिर भी यहां पर बाह्य और आंतरिक का जो प्रयोग हो रहा है ये निकटता और दूरता को लेकर के किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो साधन दूर का है उसको बाह्य कहा है और जो साधन निकट के हैं उसको आंतरिक कहा है इसलिए पांच अवयव योग के पांच अंग वो बाह्य साधन है क्योंकि दूर के साधन है और धारणा ध्यान समाधि ये निकट साधन है किसके निकट साधन है संप्रज्ञा समाधि के मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना असंप्रज्ञा समाधि लक्ष्य है असंप्रज्ञा समाधि ईश्वर का साक्षात्कार करना लक्ष्य है जब असंप्रज्ञा समाधि लक्ष्य है तो उसके बाह्य साधन ये पांच हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि ये निकट साधन है आंतरिक साधन है किसके असंप्रज्ञा समाधि के धारणा ध्यान और समाधि यहां समाधि संप्रज्ञा समाधि है तो धारणा ध्यान समाधि ये तीनों निकट साधन साधने आंतरिक साधन है किसके असंप्रज्ञा समाधि के और असंप्रज्ञा समाधि भी साधन बनेगा और मोक्ष साध्य बनेगा लक्ष्य बनेगा जब मोक्ष लक्ष्य है तो असंप्रज्ञा समाधि भी साधन बन जाएगा यहां अपेक्षा से साधन साध्य भाव है तो इस दृष्टिकोण से जैसे योग के आठ अंग हैं उन आठों अंगों को साधनों के रूप में प्रस्तुत किया है बाह्य साधन और आंतरिक साधन ऐसे ही यहां पर ये जो समाधियां हैं इन समाधियों को भी इसी रूप में कहा जा रहा है बाह्य बहिर् वस्तु बीजा ये बाह्य वस्तु वाली हैं, बाह्य वस्तु बीज वाली हैं, ये चारों समापत्तियां दूर हैं, दूर की समापत्तियां हैं और जो असंप्रज्ञा समाधि है वो निकट वस्तु है किसके लिए मोक्ष के लिए और दोनों ही साधन है दोनों को साधन कहा है यह बाह्य वस्तु बीज वाली होने से इन समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहते हैं सबीज और निर्बीज और उपसंहार करते हुए वे महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र स्थूले अर्थे तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्क सूक्ष्मे अर्थे सविचारो निर्विचारा चतुर्धा उपसंख्यात समाधि रिति उपसंहार करते हुए महर्षि वेद कहते हैं तत्र उन समाधियों में स्थूले अर्थे स्थूल पदार्थों के विषय में सवितर्क और निर्वितर्क ये दो समाधियां हैं स्थूल पदार्थों के साक्षात्कार के लिए दो प्रकार की समापत्तियां हैं दो प्रकार की समाधियां हैं एक सवितर्क और एक निर्वितर्क सूक्ष्म में अर्थे और सूक्ष्म पदार्थों के साक्षात्कार में सविचार और निर्विचार ये दो प्रकार की समापत्तियां हैं इस प्रकार से चतुर्धा उपसंख्यात समाधि रीति चार प्रकारों से इस संप्रज्ञा समाधि का कथन किया है चतुर्धा उपसंख्यात चार प्रकार से उपसंख्यात कहा गया है किसको समाधि संप्रज्ञा समाधि को संप्रज्ञा समाधि को चार प्रकारों से बताया है और इन चारों प्रकारों में दो भेद किए दो विभाग किए हैं एक स्थूल और एक सूक्ष्म और स्थूल में केवल पंच महाभूतों को लिया है और इन पंचमाभूतों को लेकर के सवितर् समापत्ति में अर्थ के साथ साथ शब्द यानी नाम नाम अर्थ और ज्ञान इन तीनों का एक साथ एक साथ साक्षात्कार बताया है और निर्वित समापत्ति में केवल अर्थ का साक्षात्कार बताया है सविचार समाधि में सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार बताया है पांच तन्मात्राओं का पांच ज्ञान इंद्रियों का पांच कर्मेंद्रियों का मन का अहंकार का और महतत्व रूपी बुद्धि सत्व रज तम और जीवात्मा इन सब पदार्थों को सूक्ष्म पदार्थ माना है और सविचारा समापत्ति में इनका साक्षात्कार होगा परंतु सविचारा समापत्ति में जब इनका साक्षात्कार होगा वह साक्षात्कार किस रूप में होगा नाम के साथ में अर्थ के साथ में ज्ञान के साथ में शब्द अर्थ ज्ञान और इन तीनों के साथ में स्थान काल और निमित्त ये भी साथ में जुड़ जाते हैं सविचारा समापत्ति में और निर्विचार समापत्ति में केवल अर्थ अर्थ मात्र वहां पर रहेगा केवल अर्थ इस रूप में चतुर्धा उपसंख्यात समाधि चार प्रकारों से संप्रज्ञा समाधि को कहा गया है अब थोड़ा सा इस बात को लेकर के विचार करना है संप्रज्ञा समाधि को सबीज कहा है और असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहा है और सबीज बीज का एक अर्थ सहारा आश्रय आलंबन लिया है जब संप्रज्ञा समाधि लगती है तो मन के आश्रय से मन के सहारे से संप्रज्ञा समाधि लगती है और जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है तो उस असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहा है यानी वहां बीज नहीं है और बीज का एक अर्थ बताया है आश्रय आलंबन और वहां बीज नहीं है यानी आलंबन नहीं है इसलिए उस समाधि को निर्बीज कहा है और उसी निर्बीज समाधि को निरालंबन समाधि कहा है, आलंबन रहित समाधि कहा है यानी असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में मन जिस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि में सहयोग करता है साक्षात्कार कराता है ऐसा असंप्रज्ञा समाधि में नहीं करता मन का काम रुक जाता है मन साक्षात्कार नहीं कराता है आत्मा स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करता है ये अंतर है दोनों में संप्रज्ञा समाधि में मन के सहारे से साक्षात्कार होता है असंप्रज्ञा समाधि में मन का सहारा नहीं होता मन का सहयोग उस रूप में नहीं होता जिस रूप में संप्रज्ञा समाधि में होता है यानी पृथ्वी का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है जैसे दर्पण में पूरा चित्र आ जाता है स्पटिक मनी का उदाहरण दिया स्पटिक मनी बिल्लोर पत्थर क्रिस्टल जब बिल्लोर पत्थर के सामने पुष्प रख दिया जाए तो वो बिल्लोर पत्थर बिल्लोर पत्थर के रूप में नहीं रहता वो पुष्प जैसा बन जाता है पुष्प जैसा बन करके पुष्प की तरह दिखाई देता है ठीक यही स्थिति संप्रज्ञा समाधि में होती है जब स्थूल बूत मन के समक्ष है या मन स्थूल बूत के साथ जुड़ जाता है दोनों का तादात्म्य संबंध हो जाता है तो वो पृथ्वी मन में आ जाती है वह पृथ्वी मन में आ जाती है और वो मन पृथ्वी जैसा बन करके आत्मा को साक्षात्कार कराता है इसलिए इसको सालंबन समाधि कहा है परंतु असंप्रज्ञा समाधि में ये आलंबन नहीं रहता है यानी मन ईश्वर जैसा बन करके आत्मा को नहीं दिखाता मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जिस प्रकार से पृथ्वी मन जुड़ करके मन पृथ्वी जैसा बन करके पृथ्वी का साक्षात्कार मन कराता है ठीक इसी प्रकार से मन ईश्वर के साथ जुड़ करके मन ईश्वर जैसा बन करके ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराता इस बात को समझने की चेष्टा करनी है इसलिए इसको निरालंबन समाधि कहा है निर्बीज समाधि कहा है फिर वहां होता क्या है आत्मा स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करता है वह मन का सहारा मन का सहयोग नहीं रहता है मन का सहयोग तो संप्रज्ञा समाधि तक ही है एकाग्र अवस्था तक ही है निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होते ही मन का कार्य समाप्त हो जाता है तब जाकर के आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है इसलिए इसका नाम निर्बीज समाधि है इसी को असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं इसी को निरालंबन समाधि भी कहते हैं ओ।